रचित ब्रह्मसूत्र तथा उन्हीं के द्वारा रचित श्रीमद भागवत कथा जिसे सुनाते हैं उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज महाराज परीक्षित को यही हमारी कथा का क्रम है हम निरंतर इन्हीं अमृत कथाओं में स्वयं को खोज रहे हैं पिछले रविवार से ब्रह्म सूत्र का भी एक एक सूत्र हमने लेना आरंभ कर दिया है और ऋग्वेद के हम तीसरे ऋषि में हैं, ऋचा रिचा, -रिचा पाठ करते हम यहां तक आए हैं पिछले रविवार हमने जाना ब्रह्म सूत्र में अथा तो ब्रह्म जी की आशा सूत्र है सूत्रात्मक भाषा है जैसे विज्ञान में भी हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं चाहे वो गणित है फिजिक्स है केमिस्ट्री है सभी में हम फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करते हैं यहां तक कि ऑफिस में भी सूत्रात्मक भाषा शॉर्ट हैंड है उसी प्रकार आत्मा के उस गरुड़ गंभीर गूढ़ ज्ञान को जानने की प्रक्रिया को वेदों को संक्षिप्त कर एक रेडी रेकनर के रूप में जो रखने की प्रथा है उसे हम कहते हैं ब्रह्म सूत्र ये प्रत्येक छात्र गुरुकुल में बनाते थे सौभाग्य से हमारे पास स्वयं वेदव्यास का ही ब्रह्म सूत्र है वैसे बहुत होते थे जो कि गुलामी के आरंभ में ही भोज पत्रों को जला देने के कारण सारे सूत्र जल गए हमने दिया था अथातु ब्रह्म की सीधा सीधा इसका अर्थ करें तो बात सरल होकर के जो हमने समाया जो रोम रोम में व्याप्त आत्मा है ये उसी का सरल सूत्र है ये अथा अतः ब्रह्म जिज्ञासा तो सूत्रात्मक भाषा में कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आत्मा ने आरंभ करी आओ अपने करीब हो जाएं, आओ कि अपने आप को पर डालें एक अंधे की खड़ी जिंदगी जीते हैं हम लोग ऐसा ना हो कि आंखों के रहते अंधता जीने वाले कहीं मित्रों को खो बैठे और फिर कुछ भी ना देख पाए अथा अचा ब्रह्म जिज्ञा आओ भी करे दुनिया बहुत बिलुई है प्रेत बनकर सर्वत्र भटके हैं प्रेत उसको कहते हैं कि जो कहीं टिक के ना बैठे उड़ता भी रे कभी छल में कभी कपट में जो हर अच्छे काम का अवरोधक बन जाए जो किसी अच्छे काम को देख करके पीड़ित हो जाए और सबको सजा देना चाहे तो इसे एक शरीर रूपी घर में रहता हुआ मैं यहां ही नहीं रहता हूं कभी ईर्ष्या में हूं कभी द्वेष में हूं कभी लोभ में हू कभी मोह और आसक्ति में फंसा बैठा हूं तो यही अवस्था तो प्रेत अवस्था है जो हम सब जीते हैं महाभारत में भी इसी प्रश्न का उत्तर कृष्ण ने दिया मां अपने महाकाव्य में वेद व्यास बताते हैं पूछा कि मैं कौन हूं अरे भाई मैं क्या हूं कौन हूं मैं शरीर की आत्मा मैं कौन हूं इस शरीर में रहता हुआ अभी मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं कि मैं शरीर हूं अथवा आत्मा तो चारों वेदों ने और ब्रह्मसूत्र ने कहा ना तू अभी तू शरीर है और नहीं आत्मा अरे तो फिर मैं क्या हूं हम तो अहम ब्रह्माष्टमी गाते रहे और हमने कह दिया कि हम ब्रह्म ही नहीं तो फिर हम क्या हैं इसी पहेली को सरलीकरण किया महाभारत ने चारो वीरों ने ब्रह्मसूत्र ने कहा ना तू शरीर और ना ही आत्मा कहा तो फिर मैं क्या हूं कहा तू जीवात्मा है और इसी जीवात्मा की अवस्थाएं हैं जब ये इस शरीर को भगवान का मंदिर मान करके इसे पूरी धर्म और ईमानदारी से अपने शरीर को धारण करे तो ये ऋषि है क्या है ऋषि है रिश्मा माने साधना होता है वैसे रिश्मा माने हत्या करना विषयों की हत्या करके इस शरीर को धर्म बना ले किस शरीर को धर्म पूर्वक जीऊंगा तो ये ऋषत पाता ऋषि है इसी जीव आत्मा का नया नाम क्या है ऋषि और यदि यह आत्मा के साथ योग कर जाए और अपने आप को पूर्ण रूपेण में उसे मिटा दे तो यही जीव ही ब्रह्म है और इन दोनों अवस्थाओं को ना पाता हुआ इस शरीर को और आत्मा को भोग करके बाहर बाहर उड़ता फिरे तो यह जीव ही प्रेत है हम सब प्रेत हैं और हम अपनी प्रेतावस्थाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं कितनी प्यारी है निंदा झूठ कपट लोभ मोह आसक्ति ये सब बहुत प्यारी है प्रेतावस्था जीने में बड़ा रस आता है और वही कहा अथा तो ब्रह्म जी गया सा अरे बहुत प्रेत बन के जी लिया तू हाँ, आप लोग सम्मानित अनुभव करते हो तो आपकी बात है लेकिन सोचो डायन भी ढाई घर छोड़ती है और ईर्षा द्वेष लोभ मो आसक्तियों में मैं अपने ही शरीर का नाश करता हूं तो मेरी क्षमता चुड़ैल और डायन से भी तो नहीं हो सकती कि प्रभु के बनाए इस मंदिर को और अमृत क्षणों का हम विनाश करते हैं क्रोध में बदले में कपट में झूठ में फरेब में और षडयंत्रों में और इससे अधिक निंद्य और पतित कर्म कौन सा है जो हमें अभी और भी करना चाहिए क्योंकि हमने तो अधन तल पकड़ा हुआ है मनुष्यता तो लज्जित है हमसे हम, हम मनुष्य का हम तो प्रेतों को भी लज्जित कर रहे हैं और मान बैठे हैं कि हम बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं बड़ी पूजा करते हैं अंधता के ये स्तर है मेरे, जबकि महाभारत में भी बता रहा हूं कि जीव और आत्मा ही नर नारायण की जोड़ी है प्रत्येक शरीर में तो जिस शरीर में नर नारायण की तापस जोड़ी बैठी है वो इतना कपटी झूठा मक्कार क्यों हो गया भी लौट के मैं पूछता हूं अपने आप से क्यों जीता हूं वो सड़ी गंदगी जिसके लिए मुझे जरूर भोगना और भटकना पड़ेगा जनम दर जनम जनंद। क्यों नहीं छोड़ देता ऐसे में मैं धोखा किसी दे रहा सिर्फ अपने आप कहते हैं बड़े निंद जीव है खटमल है जोक है मच्छर हैं ये क्या क्यों निंद है ये दूसरों का खून पीते हैं लेकिन इनमें भी अनुशासन है मच्छर में भी जोक में भी खटमल में भी सब में अनुशासन है ये अपनी जात बिरादरी का खून नहीं पीते आदमी तो घर का नहीं छोड़ता अपने ही नहीं छोड़ता अपने को ही नहीं मैं इसकी आपकी कितनी प्रशंसा करू इस मनुष्य की और इस घटिया अंधेरों में जीने वालों महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं अथा तो भ्रम सा अरे आओ अब तो आप जिज्ञासा कर लो अरे आओ अब तो अपने आप हाँ को पहचान लो उम्र जा रही है अंधता बड़ी है घटी नहीं है बचपन में सहज सरल सरस थे फिर कपटी मकार इसी को उपलब्धि बनाए और फिर शातिर चाले चलने लगे और भूल गए कि अपनी उम्र खुद खाए जाता है तू पिछले मैं पढ़ा तो था हमने कि सा सुनु सूनो शबसा पृथु प्रगामा सुशेवा वेद में भी है ना हमारे ऋषि सुनाशेप ने हमें बताया था कि जा रहा है किधर कहां की यात्रा पर है मित्र तेरा हर कदम शमशान की ओर ही तो है वो दिन जो बीता है री शमशान से दूरी कुछ घटा गया है अरे कहां फूला फूला फिर रहा है वो हर बरस दर बरस जो गए हैं तो शमशान के पास ही तो हुआ है और अभी तक अपने को जान नहीं पाया है खाली माला फेरने और भजन गाने से किसी का उद्धार नहीं होता है उड़ जाना उड़ जाना गाने वाला पक्षी बिल्ली के द्वारा मारा जाता है मैंने पिछले रविवार आपको बताया था गिरटा दिया बिल्ली आए तो उड़ जाना तोता गाता रहा बिल्ली आई खावी तोता जानना है कैसे उड़ जाना कैसे पंखों को मजबूत करना कैसे बिल्ली से अपने को बचाना वो नहीं खाली भजो राधे गोविंद राधे गोविंद रेलगाड़ी धकेल गए क्या है राधे क्या है गोविंद कौन हूं मैं कहा रहता हूं मैं क्या रूप है मेरा कहां जाना है मुझको कैसे जाना है किन किन से बचना है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि चलो आज कर डालें आत्म जिज्ञासा सारी उम्र हमने प्रेत और पिशाच बन के जी है मानवता के नाम पर भी हम कहें बड़े दानी हैं फलाने हैं कलंक भर बन के जिए हैं क्योंकि जिसने शरीर धर्म को ही नहीं माना उसका कोई धर्म नहीं होता जो अपने शरीर को धर्म नहीं मानता उसका कोई धर्म नहीं कोई भगवान नहीं कोई पूजा पाठ नहीं कुछ नहीं होता है और मुझे शरीर धर्म को जानना है और इसके नियंत्र ब्रह्म को पहचानना है तो अथा तो ब्रंज क्या अरे आओ आज अपनी छाया में बैठे चलो भीतर चलें आज अपने भीतर गूंज जाएं आत्मा का सम्मुख हो जाएं और आज देखें तो सही उस मनोरम छवि को जो मुझे बारंबार भस्मी से सड़ी हुई मट्टी और गंदे पानी से मेरे तन को वनस्पतियों में उभारता रहा है और वही मुझे बालक का जन्म देता रहा है मम्मी पापा तो केवल निमित्त हैं बर्तनों की भांति हैं बनाता तो वही रहा है क्योंकि इनको आज भी कुछ बनाना नहीं आता और वो जो वन की शबरी का राम मेरे भीतर झूठे भोजन को रथ में बदल रहा है चलो उसे जाने आओ आज उससे जुड़ जाएं, उसको पहचान लें, अथवा तो और भगवान वासुदेव की कथाओं में भी हमने जाना आज कृष्ण की एक लीला लेते हैं और तब फिर लौटकेस में आएंगे समापन की ओर हमारी कथा है हम आपको द्वारिका दे चलते हैं प्रद्युंग जी द्वारिकाधीश हैं कृष्ण सन्यासी हैं एक युग था जब आपके सारे पूर्वज नियम पूर्वक जीवन को एक पाठ्यक्रम के रूप में कक्षा कक्षा आगे बढ़ते थे आज आप चपड़ासी हैं जिंदगी के जहां हैं वहीं चिपके बैठे हैं दीवार से घंटे से घड़ियाल से स्कूल का चपड़ासी चिपकता है बालक पहली क्लास से अगली क्लास में आता है अब आप स्थिर हो गए हैं कहीं आगे नहीं बढ़ते ये नियम है वनवास श्री राम ने भी लिया और पुनः संन्यास्त हुए भी और भगवान ने भी वानप्रस धर्म लिया और फिर सन्यास्त हुए तो संन्यासी एक तापस देविका नदी के तट पर तप रहा है ये स्थान वेरावल के पास है जो मूल हमारी कथा का स्थल है इतिहास और जो हमारे अनुसंधान करता है ये पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं मैं नहीं जानता हूं ये मूल स्थान वही है तीन नदियां हैं देविका हिरण्या और सरस्वती अब तो वहां के लोग भी इनके नाम भूल रहे हैं कुछ लोगों को याद है यही वो हमारी लीला की समापन कथा का रहस्य स्थल है यहां से कुछ और किलोमीटर दूर जाकर के वो पुराने महल हैं जो कही कही मंजिल नीचे दफन हैं जो कभी कृष्ण के प्रसाद हुआ करते थे जो सागर में डूब गए थे कई कई मीटर की मोटी दीवारें आज भी उन कथाओं को जीवंत किए हैं और आप आठ दस मंजिल तक नीचे जा सकते हैं सीढ़ियां ही सीढ़ियां है और जगह भीतर है जमीन दोध हो चुका है वो स्थान इतिहासकार जब पहुंचेगा तो जानेगा <laughs> अभी तक जो अंग्रेज बता गए हैं जो मिडीवल हिस्ट्री ने बताया है वो वही जानता है शायद जानता भी है तो लिखने से डरता है कि भगवा करण का नारा न ना लग जाए ये वही स्थान है दो देविका के तट पर एक पीपल के पेड़ के से पीठ लगाए योग निद्रा में एक समाधिस्थ योगी सोया हुआ है आसमान भी कुछ ठहरा सा है देविका का जल भी स्थिर है हिरण्या की धाराओं में भी लहरें नहीं होती हैं और सरस्वती तो केवल बालू का दरिया है उसमें तो पानी भी नहीं है जैसी लुप्त है गुप्त है अदृश्य है साझ अंधेरी होती जा रही है आसमान कुछ गहराता सा जा रहा है लगता है कहीं कुछ होने को है हवाएं भी इस है धीरे धीरे रात अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है अभी अंधेरे छटे नहीं है ब्रह्म मुहूर्त की बेला है दूर से एक बहेलिया ने देखा तो उस तपस्वी के बदन में साधना की ज्योति है और टखना चमकता हुआ टखना उसको टखना समझते हैं ना जो पैर के ऊपर होता है वो उसको इतना चमकता सा दिखता है उस धुंधलके में कि उसे लगता है कि ये तो हरण की आंख है अरे तो हिरण यहां बैठा हुआ है तो उसकी आंख को ही निशाना लगा करके और एक विष का बुझा बाण चला देता है वो बाण आकर के उस तपस्वी के तलवे में लगता है दौड़कर वो बहिलिया दौड़ के आता है ये सोच करके उसने शिकार कर लिया है और जब पास में आके देखता है तो स्तब्ध रह जाता है अरे ये क्या उसने तो एक तपस्वी के पैर में बाण मारा हुआ है और वह वापस और कोई नहीं स्वयं पूर्व ध्वरिकाधीश है लगता है बिलख बिलख कर रोने लगता है देखा आपने? देवता भी आते हैं तो हम सिर्फ बाण ही खाते हैं वो हमें अमृत देने आते हैं और हम उनको सिर्फ बींदा ही करते हैं सुकरात ने विश्वास किया कृष्ण ने बाण खाया राम सरयू समाया और ये सब हमें सुधार में आए थे हमने सुधार दिया इनको क्या बात है दौड़ के रोने लगा कहा स्वामी मैंने धोखे से आपको बाण मारा तुम उसको रहकर कहा तपस्वी ने पगले पहली बार तो तुझे सत्य का दर्शन हुआ है और कहता है कि तूने धोखे से बाण मारा कानी मैं नारायण शपथपूर्वक कहता हूं मैंने हरण के धोखे में मारा है तपस्वी ने कहा पहली बार तुझे सत्य के सामने खड़ा है और कह रहा है धोखे तो से मारा है तो कहने लगा मैं अपराधी हूं मैं मानता हूं लेकिन मैंने हरण के धोखे में मारा है उसने कहा पहली बार तू सत्य देख रहा है कि जितनी बार तुमने दूसरों को आहत किया था तेरा हर बाण उस ब्रह्म आत्मा को हित जाके लगा था जो कटखटवासी है कितने पुण्य कमाए थे हमने तो कितने पुण्यों का फल मिलना चाहिए था हमको हम सब पूछ तो डाले अपने आप से एक वो भी तो मैं था मेरा पूर्वज था जिन युगों में रहता था अतिथि देवो भव होता था किसी जीव को कुत्ते को भी मारने से डरता था पता नहीं कौन देवता हो इसमें और आज तो मैं अतिथि देवो भाव में नहीं संदेहो भाव में जीता हूं जो भी है या तो मुझे संदेह देता और या मैं उसे नोचना चाहता हूं कहा से कहां तक पहुंच गए हैं हम बड़ी उपलब्धियां हमारी बहुत कुछ पा लिया हमने पूछू अपने आप से कहा कि जो बाण तूने ने को मारा था वो लगा तो आत्मा को ही था ना वो ईश्वर जो सबका नियंता है वही तो तुम सबकी पीड़ाएं लेता रहा है चाहे सास बहू की कर लो पड़ोसी षड्यंत्र की कर लो माल हड़पने की कर लो वो सारे पाप तुम्हारे परमेश्वर को ही तो मिले हैं फल तो अब उसी को देना भी संबंध मनुष्यता का आभूषण होते थे आज संबंध मानवता की का कलंक बने हुए मैं और मेरों की बात आई तो आपने झूठ बोला कपट किया यानी संबंध आपकी इंसानियत खा गए और कभी संबंध आभूषण थे अलंकार थे मानवता के सौ लोग होते थे एक चूल्हा एक परिवार होता था और गर्व करते थे क्या हमारा कुटुंब है प्रेत और पिशाच इकट्ठे नहीं बैठते आपके घर भी बटते ही रहते और कोई आपको प्रेत पिशाच कहे तो आपको बुरा लगता मैं पूछता हूं यदि मानव थे तो जुड़े क्यों नहीं प्रेत थे तभी तो बट गए थे एक दूसरे को सह नहीं पा रहे थे अब बात सत्संग करते हैं धर्म की गंगा में नहाने की कल्पना लाते हैं कोई भजन गाया चले गए यानी भगवान को भी मकारी दिखाने आए थे पढ़ना नहीं सत का संग नहीं करना है माजला धोना नहीं है मेरे को मन को ध्रधम से कहा कि जा तू चला जा तू तो चला जाए यहां से कोई देख न ले तुझको और मैंने तुझे क्षमा किया तपस्वी तो ने कहा बहेल पत्थर की तरह खड़ा है फगा फगा कर रो रहा है उसने सचमुच उसको परिच्चित है कहा भाग जाए यहां से कोई देखे ना तुझे अंधेरे में लोप हो जा मैं नहीं चाहता कि कोई तुझे दंड दे और वो तीढ़ी पीड़ा भी मुझे लेनी पड़े तो चला जाए यहां से तपस्वी तो और पेड़ पत्थर मारो फल देते हैं बदला नहीं देते हैं और हम हैं कि बेबात के बदलेबाजी किया करते हैं और मानते हैं कि हम ही जानते हैं वैकुंठ हमारे नाम लिखा हुआ है और भूल जाते हैं कि जो हजार आंख से भीतर बैठा देख रहा है उसे कोई झुटला नहीं पाएगा कोई झुटला नहीं पाएगा उसको बहेलिया भाग जाता है बड़ी मुश्किल से जा पाता है मन मन के पत्थर के पांव हो रहे हैं उसके भारी कदमों से चला जाता है मरमाहत पीड़ा है उसे हम तो खुश हो गए होते हैं दूसरों को पीड़ा दे के बदला जो ले लिया नीचा जो दिखा दिया वो पार्थिव जो पेड़ के साथ पीठ लगाए योग निद्रा में लेटा था वो देविका की गोद में आके गिर जाता है और वो दृश्य वहीं का वहीं रुक जाता है पीपल के पेड़ों की वो खड़खड़ाती आती पत्तियां पूरे से उगता सूरज और उसकी छन के आती दे रोशनी उस पार्थिव पर जो देविका की गोद में तैर रहा है अरे एक तीव्र प्रकाश है जो गगन में समाता जा रहा है आश्चर्य है कि जब देविका के तट पर फिर पहुंचा मैं तो बस वो पार्थिव ही नहीं था बाकी सब कुछ वहीं का वही था बलराम को पता चलता है वे दौड़े चले आते हैं और वे ही वहीं देविका के तट पर इतिहास के महानायक को अंतिम अग्नि देते हैं उस समय वहां अनिरुद्ध भी नहीं है और उनके पिता वासुदेव के पुत्र भी नहीं है जो दहरिका देश है बलराम ने ही उनकी देह को अग्नि दी है वो स्थान भी आज वही है एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हटा है जब वेद को पता चलता है कि वासुदेव नहीं रहे मैं इतिहास में हूं फिर अध्यात्म में आता हूं तो वो दौड़े चले आते हैं बलराम वहां से हटे नहीं थे वहीं बैठे रहे उन्हीं की बचनी पर तो वेद व्यास आते हैं। कृष्ण गैपायण हमारे कथाकार वो कहते हैं कि वो महामानव जीवन में पहली और अंतिम बार वहां रोया था और वहां उसने कहा कि कृष्ण वासुदेव जब हम इतिहास में हैं तो विशुद्ध इतिहास में है तो जब हम अध्यात्म में हैं तो कहानी आत्मा की है प्लीज इसे समझिएगा बच्चे समझते थे आप तो बड़े लोग हैं ना वो बहुत रुए उनका कृष्ण तुम चले गए मैं तुम्हें जाने नहीं तुम उस धरती के परमेश्वर बनकर जिए जीवन प्रियंक तुमने दीन और सताए हुओं के लिए ही सारा जीवन अपना होम हवन यज्ञ कर डाला सत्ता के लिए भी तुमने कभी साम्राज्य नहीं बनाए सारी सामर्थ्य और शक्ति होती भी, भी। तुमने सारे भूमंडल को मानवता के पाठ पढ़ाए की रोशनी बनोगे हर दिल की धड़कन और हर चाहत तुम्हें पुकारेगी सचराचर की मैं तुम्हें अपनी लीला कथाओं में उतार दूंगा तुम जाना भी चाहोगे तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा और जैसा कि मैं पहले भी कथा में बता चुका हूं गुरुकुल शिक्षा को पुनः पुनर्जीवित करने वाले आज से छह हजार वर्ष पूर्व श्री कृष्ण थे उन्होंने ही ईरान के इतिहास को भी लीला कथाओं में ढाल करके छात्रों को और आप सबको आपका स्वरूप पढ़ाना चाहता ये नहीं कि ये इतिहास नहीं है ये कपोल कल्पित है ये मूर्खों की बातें हैं। लगभग लग 12 से साढ़े सत्रह लाख साल पुराने इतिहास को जो राम की कथा है इतिहास बहुत गंभीर अतीत में है और ये उस युग का इतिहास है जब ये धरती ये भरतखंड एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं था इसीलिए आज भी आधे विश्व में पूरे विश्व में जहां जहां अतीत में हम खुदाई करते हैं हमें श्री राम के अवशेष कथाएं सब कुछ यथावत मिलते हैं ढाई हजार कथाकार है भारत के अतिरिक्त राम रामकथा के अंकुर जंगलों में 300 मील में रामायण की सारी कथाएं अंकित हैं मूर्तियों में पहाड़ जंगल सब काटके बनाए हुए हैं उस चेहरों पे बुद्ध चिपकाया गया है फोड़ फाड़ के विश्व के कोने कोने में राम की कहानी है जो अपने में बताती है कि जो ये इस भूखंड के विखंडित होकर पुनर्रचना से पूर्व का इतिहास है और हमारे एक बहुत बड़े सरकार साहब कलकत्ते के हैं उन्होंने कहा कि कृष्ण पहले हुआ और राम रामबाग उन्होंने नया शोध कर डाला ये इतिहासकार जो चाहे सो कर दे जबकि राम की कथा में कृष्ण की कहीं चर्चा नहीं है और कृष्ण की कथा में राम की सर्वत्र चर्चा है जो अपने में बताने के लिए काफी है कि राम पूर्व है और कृष्ण उपरांत है क्योंकि कृष्ण के काल में तो राम की चर्चा है लेकिन राम के काल में कृष्ण की चर्चा कहीं नहीं है और ये बताने कृष्ण पहले हुए और राम बाद में इतनी मोटी सी बात भी हमारे इतिहासकार के उस मोटे चश्मे में उतर नहीं पाए और हाँ। हाँ। हम कुछ कहें तो भगवा गर्ण हो जाए बड़ी विचित्र बात है और जहां तक पौराणिकों की या संप्रदायों की बात है ये इस गंभीर साहित्य को उभार लाना जहां सांप्रदायिक सोच है चेला चंदा धंदा वहां यह संभव ही नहीं था वो कहा से लाते हैं? और गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ तो हमें गुलाम थे हम धर्मग्रह नहीं पढ़ा सकते बाकी सारे संप्रदाय पढ़ाएंगे इतिहास फिर अतीत होगा मिटता चला गया ये वही स्थान है और वहीं से वेद्यास ने श्रीमद् भागवत की इस महाकाव्य की रचना की जिसे शुकदेव जी से हम सुन रहे हैं और ये गुरुकुल शिक्षा का एक अनुपम महाकाव्य बना जहां मैं आपको आपके आत्मा श्री कृष्ण की कथा सुनाता हूं इसलिए मैं आपको आ, पहले वेद की ऋचा ले ले फिर कथा में चलते हैं आ, इस कथा का जो आध्यात्मिककरण किया वेद व्यास ने वो कथा नहीं सुनेंगे तो आपको कृष्ण के महात्म का रस नहीं मिलेगा आज की रिचा खोलने की जो हमने ली है अभी जो वेद की नोट करके लाए हैं हैंकम सनि गायत्र नव्याम सम अग्नि देवेशु प्रह वो ऊंचा ये आज की रिचा है सुन शेप अर्थात असावधानी में भी विषय न पकड़ पाए जिसको और अटपट भटकती स्प्रेतावस्था को जो दिशा दे दे उसे कहते हैं आजीर गति सुन और यही हमारे ऋषि हैं। क्या कहने है? भांति ऊषो ऊषा काल भोर नित्य भोर हो सुबह को लाने वाले मौत की रात से सुबह की भोर दिलाने वाले तुम तुम हे आत्मा हे ब्रह्म अस्माकं हमारे एक एक शब्द का अर्थ है बहुत सरल है तो भाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम अचानक आप डर गए कि वे तो बड़े डरावने हैं। अरे मैं आपको आप ही की आत्मा की कहानी सुना रहा था आप भयभीत क्यों हो गए कहा इन इम ऊषु इस भांति तुम तो नित्य भोर को देने वाले त्वम तो तुम तो अस्माकम हम सबको को संयुक्त करके गायत्र गायत्री मंत्र के विषय में तो आप जानते ही हैं और गायन त्रया ये नहीं कि खाली त्रिकाल होने से यह गायत्री है जो आजकल संप्रदाय बताते नहीं ये तीनों का गान है ब्रह्मा विष्णु महेश और इन तीनों की जो महिमाएं हैं उनका गान है सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा अब वो कहना कि शिव गायत्री है ये दुर्गा गायत्री है ये संप्रदायों के खेल है हमने जब पहले ही त्रय लगा दिया तो ये ओम की अर्थात आत्मा की गायत्री है ओम में तीन अक्षर हैं आल अंत है उ है मां पूर्ण है ये तीनों जब जुड़ते हैं तो बनता है ओम ओम नाम आत्मा का है आत्मा को ही मैंने ईश्वर कहा और जब इसके साथ एक परम की उपाधि लगाई तो परम धन ईश्वर परमेश्वर हो गया इसी आत्मा को आत्मा लिख करके जब परम की उपाधि जोड़ी इसमें तो परम धन आत्मा परमात्मा हो गया हाँ अब ये कहो कि यह अलग है वो अलग है मैं कहूं कि वो सुंदर है दूसरा कह नहीं अति सुंदर है तो क्या वो दो हो गए बोलू बोलू बोलू है ना लेकिन संप्रदाय बांटेगा नहीं तो उसका ठिया जमेगा कैसे धर्म प्राणी मात्र में एक आत्म भाव जानता है जात ना जानू पात ना जानू गोत्र ना जानू लिंग भेद ना जानू सचराचर मात्र से एक ब्रह्म का दर्शन करूं कोई भेद न मानू यह धर्म है धर्म में भेद नहीं है सांप्रदायिकता में भेद ही भेद है और जो संप्रदायों के ठियों पे चढ़ जाते हैं वो सौदा बन के बिक जाते हैं वो फिर सत्य कभी नहीं पाते कहा इम ऊसू इस बात नित्य भोर को देने वाले मौत के अंधेरों से जिंदगी की एक नई सुहानी सुबह लाने वाले तुम हमारे शनि व्याप्त हो हु। लिपटे हुए हो हु। हम सब में बैठे हो अथा तो ब्रंजी क्या चाह गायत्र नित्य नित्य नया जीवन देने वाले धारण सृजन और संघार के यज्ञों के द्वारा हम सबको उत्पन्न करने वाले मंत्र का भी अर्थ कर लो ओ अर्थात अउमा ब्रह्मा विष्णु महेश धारण सृजन और संहार रूपी यज्ञ के द्वारा हे आत्मा हे ब्रह्म भूमाने उत्पत्ति को करने वाले ओम ये मंत्र भू भर भरगोद उसी का अर्थ कर रहे ओम माने धारण सृजन और संघार के यज्ञों के द्वारा भू मने होना उत्पन्न होना उत्पत्ति को करने वाले मेरी हर रात को एक सुहानी सुबह में लौटाने वाले फिर भी जीवंत करने वाले वह वा और उत्पन्न हुए को बन की शबरी का राम उसकी जूठन से उसे निरंतर पालने वाले यज्ञों के द्वारा उसको रक्त शक्ति ऊर्जा प्रदान करने वाले उत्पन्न किए हुए को धारण करने वाले उसे जीवन के क्षण देने वाले स्व स्वा आत्मा होकर हम सब में प्रतिष्ठित रहने वाले है ना स्व मत्मा आत्मा का नाम ही जो आत्मस्थ है वो स्वस्थ है स्वधन स्वस्थ हो गया हाँ। आत्म है आत्मभाव को हमने स्वभाव कहा है न कि मन की तरंग को जीने वाले को उसका स्वभाव कहा है वो तो अतिरंजित मन संगी है ना कि उसका कोई उसके पास कोई भी स्वभाव है कहा तो ओम हुआ स्व आत्माओं का प्रतिष्ठित होने वाले ही आत्मा ही यज्ञ हे ब्रह्म तत्सवित ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म वरिणियों मैं आपका वरण करता हूं भारगो देवी में जीवन को ज्योतियों से भरने वाले और उस ज्योतिर में जीवन को देवत्व की राह दिखाने वाले मट्टी को गगन तक उठाने वाले हे आत्मा हे सबितर मैं आज तुम्हारा वर्ण करता हूं तो यहां वर्ण का अर्थ वही है जो विवाह में वधू वर का वर्ण करती है तो क्या फिर दो चार और भी वर लेती है नहीं ना सब मोहल्ले वाले रहने देंगे फिर तो मैंने आत्मा का वर्ण कर लिया तो संसार में फिर मैं किसी का भी वर्ण कैसे कर सकता इसलिए मेरा स्वधर्म में मेरा दंपत्य मेरा अंतर आत्मा है नियमित तो धर्म में बाहर का संसार है आत्मा का निमित्त होकर मैं पिता भी हूं मैं पुत्र भी हूं मैं पति भी हो सकता हूं मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन ये सारे निमित धर्म है जिसने आत्मधर्म नहीं माना है उसके निमित धर्म भी बर्बाद हो जाया करते हैं तत्सवित मंत्र बोलने से पहले पूछ लेना अपने से क्या भगवान के साथ भी झूठ कपट करोगे कि गोविंद धन तेरे तो बात तो वही खत्म हो फिर जैसे मंच के लड़के मंच पर नाटक करते हैं उसी प्रकार वाह्य जगत भौतिक जगत नाट्यशाला का एक मंच भर ही तो है मेरा सर्वस्व मेरा अंतरात्मा ही तो है और उसी से जो मुझे बुद्धि देने वाला है बुद्धि को ज्योतियों से करने वाला है प्रचर्दयात और प्रकाशित करने वाला है बनाने वाला और उसे अतिशय मन ज्योतियों से वरद करने वाला है सत्य की राह दिखाने वाला है ऐसे गायत्री से मंत्र से मैं आज अपनी आत्मा का वर्ण कर रहा हूं आपने गले में जनेऊ डाल लिया, तो क्या आप यज्ञो कविधारी हो गए जनेऊ तो रस्ती तो मेरे बैल के गले में भी है रहे तो बैल के बैल बल्कि वो तुमसे अच्छा है चिंता नहीं करता ईर्षा नहीं करता द्वेष नहीं करता लोह मोह नहीं है आसक्ति नहीं है उसमें उसने तो फिर भी डोरी को जनेऊ बनाया है तुमने जनेऊ की डोरी बना रखी है वही यहां कह रहा हूं अस्मा गायत्र नव्यासम अब इस ऋचा को का न ही सूत्रात्मक भाषा ये भी लैंग्वेज ऑफ फॉर्मूलेशन है इसे हम मल्टीपर्पज लेते हैं तो इसलिए एक ही ऋचा एक बार ईश्वर के प्रति उपासना है दूसरी बार मेरे प्रति मुझको जानने का प्रकरण है और तीसरी बार मेरा मुझसे मिलने की बात है और इसी को जीने की कल्पना है तो इसलिए इन्हें धारा कहते हैं। दे हैव सेवन एप्लीकेशंस। लेकिन ये कहो कि इसमें कोई चमत्कार है तो ऐसा कुछ नहीं कि मंत्र रट लोगे <laughs> तो पता नहीं क्या हो जाएगा नहीं मंत्र जी लोगे अमर बुझाओगे रटना तो ठगी है कहा इमाम है ना तो कहा इमाम ऊष इसी प्रकार जैसे उसने अब अपने लिए आ रहा है ये रिचा लौट के है ना अक्सर आप लोगों को लगता है ना कि कभी रिचा का मैं एक भाषा करता हूं दूसरा करता हूं यह सूत्रात्मक लैंग्वेज है इट हैज सेवन एप्लीकेशन ईच रिचा मैं पूरी तो कर भी नहीं पा रहा आ, क्योंकि उसका प्रयोजन ही नहीं है जब तक तुम उसमें डूबना चाहो पानी दिलोने से मक्खन नहीं निकलता तुम उसमें दही बन के बैठो तो मैं मथ न डालू अगले सूत्र भी खोल दो इसके तो कहा इमा मू अब अपने से कह रहे हैं हम सब कह रहे तुम जागो ना हर जन्म जन्म बुलाता रहा मैं और फिर वही पशुवत से पिशाचवत तक व्यवहार तुम्हारे हर सांस हर धड़कन जीवन का हर क्षण जा रहा है अरे अब तो इस भांति इस आत्मा की भोर में समाजा एम हो तुम उन्नी हम सब समा जाए आओ आवाज़ आत्मा से सींच लें अपने आप को वो आत्मा जो मिला हमने चलो लौट मिल जाए गायत्र आज उस गायत्री के वो उस मंत्र को जो गुरु मंत्र है हमारे पास आओ न आज उसे जगाएं ये कह के मंत्र गुरु गुरुमुख हो गए अरे पागल हो गए हो क्या वो करते तुम? तुमने कोई राह ली तुमने कोई गति को लिया तुमने कोई बदलाव आया कुछ भी तो नहीं तो यह क्या नाटक हो रहा है वही विचित्र बात है मंच के नाटक को सत्य मानते हो और प्रभु भक्ति को नाटक जस्ट द रिवर्स क्योंकि सब जानते हो कि मंच से कुछ नहीं ले जाओगे हड्डियां मांस सब यहीं फेंक के जाओगे चिता पर क्योंकि ये नाटक है और नाटक के मंच से मुकुट किरेट सब छोड़ के जाना होता है कलाकार घर नहीं ले जा सकता कमेटी के हैं कपड़े तुम तो नाटक को सच मानते हो हाँ हाय स्वामी जी गर्गृहस्ती गर करने है। तो तुम सुधरोगे कैसे कैसे सुधरोगे कैसे जानोगे अपने आप को तो कहा अग्नि वो अग्नि ब्रह्म ज्वाला जिससे तू उत्पन्न हुआ है उसी में उसी सूरज में प्रोचा आकर आज समान है जा आत्मा के साथ अद्वैत कर दे क्यों विश्व से अद्वैत किए हैं क्यों तथा प्रोचा वच कहते हैं सूर्य को वश कहते हैं आत्मा को वश कहते हैं वचन को भी वच कहते हैं वच से ही वचन शब्द बना है तो मन क्रम वचन सभी प्रकार से चलना आज आत्मा में डूब जाए आत्मा के हो जाए जब याद है कि हर कदम मेरा शमशान है कि मैं सड़क पे जा रहा हूं चाहे मेरे कदम मंदिर की तरफ चले हैं हर दिन जो गया है शमशान के मैं करीब ही तो हुआ हूं तो चला तो कदम चले तो शमशान को ही थे हा और शमशान को मैं नजदीक मान रहा हूं और आत्मा को दूर जो पूर्व की रिचा में हमने पढ़ा सानों दूर आचा साचा अरे जो नहीं दिखता है जो बहुत दूर है वही बहुत करीब है वो मेरा अंतर आत्मा है मैं नहीं छू पाता तो क्या मैं नहीं देख पाता तो क्या सान दूर आचा साचा वो जो नहीं दिखता है वही हमारा सच है वही सच है उसी में अर्पित होना है उसी ने अपने आप को अर्पित करना है उसी से चुनना है साचा और वही कहा अग्नि देवेशु प्र ओचा ये और आज का ब्रह्म सूत्र भी ले लें इसी के साथ ही तो फिर हम कथा में चले दोबारा से जन्माद्यस्यता वेद व्यास का ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जग्ञासा और आज का है जन्म आद्य किस ब्रह्म को जानना है हमें जानने का अर्थ यहां खाली पढ़ लेना नहीं है ईमानदारी से जानना है जन्म आदि यता का हो जाएगा यथा जिसके कारण जनम पर जनम हम उत्पन्न होते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा आओ आज ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा करें अभी तक तो लग रहा था ये मम्मी है ये पापा हैं ये भाई हैं ये बहन है ये इन्होंने ही मम्मी पापा ने ही पैदा किया है लेकिन आओ आज ढूंढे तो हमें बनाया किसने बनाया कैसे कौन है का जन्म आदि अस्ता जिसके कारण ही जन्म दर जन्म है मेरे मां उंगली नहीं जानती बाप को अंगूठा नहीं आता इन्होंने कब बनाया और आगे भी ये कहां बनाएंगे एक अंधे धृतराष्ट्र की जिंदगी ही तो जिए हैं हम उम्र तमाम हाय मेरा वो तेरा और इसी में ही कटते बटते पीटते, बर्बाद होते रहे हैं हम और हमें लगा कि हम बड़ी ईमानदार जिंदगी जी रहे हैं तो बताओ झूठ और कपट की जिंदगी क्या होती है क्योंकि इसमें तो कोई सच नहीं था हल हलवाई लड्डू बनाता है तो वो दो बर्तनों का प्रयोग करता है दस बर्तन और भी उसमें लगा लेता है बेसन घोला चीनी का शीरा बनाया घी को गरमाया फिर बूंदी बनाई फिर उनके लड्डू बनाए मुझे बताओ कौन से बर्तन ने लड्डू बनाए हर समझदार आदमी एक ही उत्तर देगा स्वामी जी बर्तनों ने लड्डू नहीं बनाए हैं ये तो निमित्त है लड्डू तो हलवाई ने बनाए अरे तुम बर्तनों को ही गाते रहे तुम उम्र तमाम उन्हीं के बीगे बिस्वे जाते पकड़े बैठे रहे मूर्खों की तरह तुम्हें तो प्राणी मात्र में एक ब्रह्म देखना था और तुम कटते बढ़ते छटते चले गए और समझा कि तुमने बड़ी बड़ी चौधरा हटकर डाली है क्या लड्डुओं की पहचान पतीली बाई कड़ाहा चंद हो सकती है तो तुमने अपनी ये पहचाने कहा से बना डाली क्योंकि हलवाई ब्रह्म है और वस्तु सचराचर है जिससे तू बना तो ये पतीली बाई कड़ाहा चंद की मोरें लिए कब तक अंधे बन के जीते रहोगे कभी जो तुम्हारा पिता तुमको बनाने वाला जो सार्वभौम है व्यापक है हर और सब में व्याप्त है उसकी तरह क्या तुम भी कभी सार्वभौम और व्यापक हो पाओगे अथवा क्षुद्रताएं ही जियोगे सड़ी हुई संकीर्णताएं ही जियोगे और बात करोगे ईश्वर पाने की धर्म की बात है हमें संप्रदायों से कुछ लेना नहीं है यहां सैकड़ों ऋषे हैं और कोई संप्रदाय नहीं है मैं पूछता हूं आपसे क्या संकीर्णताओं में जाके व्यापक को पाया जा सकता है अपने से एक ईमानदारी से पूछो क्षुद्र होकर क्षुद्रताओं में जाकर असत्य जी करके क्या तुम उस नित्य सत्य को पा सकोगे अरे उसको पाने के लिए उसके जैसा होना पड़ेगा न कि पतित संकीर्णताओं को दम्भपूर्वक जीना होगा इन्हें फेंकना होगा आपको बहुत बुरा लगता है जब मैं जात पात के खिलाफ बोलता हूं लेकिन ये बताओ वो मेरा परमेश्वर जब नहीं मानता है और मुझे उस प्रभु को पाना है तो मैं आया आपकी पीड़ाएं देखू या अपनी राह देखू बताइए मुझको लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपने विरासत में औलादा को कह दिया और आप क्या चाहिए? हो कहीं राम कहीं कृष्ण दिखा आपने मालाएं फेर करके अर्जुन की नहीं दुर्योधन की कर रहे थे भगवान ये काम करा देना दुर्योधन भी तो ऐश्वर्य मांगता है एक अर्जुन है जो कहता है अपना संग दे दो भले नहीं हथे कभी अर्जुन भी बनोगे कभी पहचानोगे अपने आप को जन्मादेश यथा अगर तुम कहो कि मम्मी पापा ने बनाया है तो पिछला जन्म कैसे आया है और अनंत जन्म तेरे हैं तू तो, तो यात्री है, ला है कौन लाया तुझे कौन लाया था तुम्हें तो कहा जन्म आध्या आओ तुम्हें तुम्हारा गोत्र बता दू आओ तुम्हें तुम्हारी पहचान दे दूं अथा तो ब्रह्म जी तुम्हें आत्मा ने बनाया है ब्रह्म तुम्हारा गोत्र है ब्रह्म तुम्हारी जात है ब्रह्म तुम्हारा अता पता है और ये सबका है एको ब्रह्म द्वितीय नाशते जब तक गांठे नहीं खुलेंगी उद्धार नहीं होगा तो कहा जन्माद यथा अरे जो जन्मदर जन्म जन्मता रहा है जन्मदाता मात्र वही है अंडा भी तेरी नहीं था चिड़िया भी नहीं थी जब तू चूजा बन के आया था अब्रह्म अब ही लाया था तुझे जन्मादि अस्य यथा यथा बहुत सरल बात कह रहा हूं लेकिन कुंठाएं नहीं छोड़ोगे गांठे नहीं खोलोगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा अब कथा में चलते हैं उसको भी ले लें रहस्य लीला को भी हाँ संक्षेप में लेते हैं अब इसी घटना को जो ऐतिहासिक घटना है उसके बाद ही भयंकर फिर जला प्लावन हुए तूफान उठे और उसके बाद वरिकाएं भी डूब गई और एक भारी विध्वंस हुआ कृष्ण के जाने के उपरांत हुआ यह उनके सामने नहीं हुआ तो मैं इसी को लीला में दिखा रहा हूं फिर से आए देविका हिरण्या और सरस्वती नदी का तट है यह महाभारत और भागवत के बहुत सुंदर प्रकरण है भागवत के बहुत शिष्य खो गए और नए नए दुर्देवी गए है। इस हैं इस वक्त 120 भागवत है अलग अलग मैं आपको बतला दू उत्तर से दक्षिण तक एक महापुराण नहीं है सब के अलग अलग है इसलिए मैं मूल में ही हूं जो हमारे भगवान देव्यास की दी हुई है मैं उस मौलिक स्वरूप में हूं आप चाहो तो मेरे से ले लो नहीं शायद वक्त के साथ ये भी चली जाएगी जाना तो हम सबको होता है तो तीनों निधिया है गुरुकुल की लीला है ये देवी देविका हरण्य और, और वही बहेलिए का दृश्य है और बाण मारा है और उसका पार्थिव का की गोद में गिरा है तो देवी का एक देवी का रूप धारण करके प्रकट हो जाती है मंच के नाटक में हम जो भगवान लीर व्यास ने इसी लीला का रूपांतरण किया इतिहास का लीला में रूपांतरण और देवी का ने पुकार कर कहा हिरण्य सरस्वती आज मैं खोल रही हूं मेरे जल से लावा उबल रहा मैं उस को सह नहीं कर पा रही हूं शीघ्र प्रकट हो जाओ वो दोनों देवियां भी खड़ी हो जाती हैं कहा देवी का क्या हुआ आप क्या देख रही हैं जिस योगी और तपस्वी के प्रति मन में अनादर लाना महापाप है कुल नाश हो जाते हैं आज उस तापस को बा के द्वारा आहत किया गया है और उसका पार्थिव मेरी धाराओं में लौट रहा है मैं इस जघन्य अपराध को ताप को सह नहीं पा रही कहा कौन है वो तापस कहा स्वयं वासुदेव है ईश्वर को भी नहीं बख्शते हम लोग कहा बखेंगे जब अपने आत्मा को नहीं पक्षा, अपने शरीर को नहीं पक्षा कहा स्वयं वासुदेव है देविका ने कहा हिरण्य सरस्वती आज धरती मुझसे अभिशक्त होगी, जहां जहां तपस्वी ऋषि भी इस प्रकार आहत किए जाएंगे वहां मैं देह तो दूंगी वेद की पावन गंगा और शुभदेव जी द्वारा सुनाई जा रही भागवत की अमृत कथा